महाभारत शांति पर्व एकाधिक सततमो एक भिन्न भिन्न देश के योद्धाओं के स्वभाव रूप बल आचरण और लक्षणों का वर्णन युधिष्ठिरो समाचारा कथम रूपा से भारत किं सन्नाहा कथन शस्त्र जनाशु संगमा युधिष्ठि ने पूछा भरत नंदन युद्ध स्थल में कैसे स्वभाव किस तरह के आचरण और कैसे रूप वाले ठीक समझे जाते हैं उनके कवच और अस्त्र शस्त्र होने चाहिए शस्त्र पत्र विधेयत आचारा पुरुष तथा कर्मसुवर्तते भीष्मी बोले राजन अस्त्र शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के आचार के अनुरूप भी होने चाहिए वीर पुरुष अपने परंपरागत आचार के अनुसार ही सभी कार्यों में प्रवृत्त होता है गांधारा अभि रुबल तत्व सर्वपार गांधार सिंधु और सौवीर देश की योद्धा नखर अर्थात भगन के और प्रास से युद्ध करने वाले वे बड़े बलवान और निडर होते हैं उनकी सेना सबको जाने वाली होती है प्राच्या आतंक युद्धेशो कुशला कुटियोधि उसी नरदेश के वीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं पूर्व देश के योद्धा हाथी पर सवार होकर युद्ध करने की कला में कुशल है वे कपट युद्ध के भी ज्ञाता हैं, तथा मथुरा कुशलाम दाक्षिड यमन काम्बोज और मथुरा के आसपास के रहने वाले योद्धा मल्ल युद्ध में निपुण होते हैं तथा दक्षिण देशों के निवासी हाथों में तलवार लिए रहते हैं अर्थात वे तलवार चलाना अच्छा जानते हैं सर्वत्र महा महा प्राय एव प्राय सभी देशों में महान धैर्यशाली महाबली एवं सूरवीर पैदा होते हैं उन सब का उल्लेख अधिकतर किया जा चुका है अब तुम मुझसे उनके लक्षण सुनो सिंह शार्दूल नेत्रा पारा प्रमातिना। जिनकी नेत्र तथा चाल ढाल या बाघों के समान होती है और जिनकी कबूतर या के समान होती है वे सभी सुरवीर एवं शत्रु सेना को मत डालने वाले होते हैं मृगस्वरा दीपरा रि जिनका कंठ के समान और नेत्र बाघ एवं बैलों के तुल्य होते हैं, वे वीर ाली असावधान और मूर्ख हुआ करते हैं जिनका कंठ नाद किंकड़ी के समान मधुर हो वे स्वभाव के बड़े क्रोधी होते हैं मेघ स्वना क्रोध बुखा के चिं दूर का दूर जिनकी गर्जना के समान मुख शरीर की तरह तथा नाक और जीव टेढ़ी हो वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले तथा सुदूर्वर्ती लक्ष्य को भी मार गिराने वाले होते हैं बिडाल तनवह तनुके साथ पतले होते हैं वे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले चंचल और दुर्जय होते हैं गोधानी मिलता के चिन बेचिन मृदो प्रकृत तरंगा गृष्ण गोहटी के समान आंखें बंद के रहते हैं जिनका स्वभाव कोमल होता है तथा जिनके चलने पर घोड़े की टाप पड़ने जैसी आवाज होती है वे मनुष्य युद्ध के पार पहुँच जाते हैं संसंगता सुतन वह रसका प्रवादिते जिनके शरीर गटीले चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुौल होते हैं जो युद्ध में डटकर खड़े होने वाले हैं वे वीर पुरुष युद्ध का धौसा सुनते ही कुपित होटते हैं उन्हें लड़ने भिड़ने में ही आनंद आता है गंभीराक्षा निश्रिताक्षा पिंगाक्षा भ्रकुटी मुखाह नकुलाक्षा तथा चै सर्वे सुरातन त्यज जिनकी आंखें गहरी है अथवा बड़ी होने के कारण निकली हुई सी प्रतीत होती है या जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं अथवा जिनकी आंखें नेवले के समान भूरी भूरी है और जिनके मुख पर भौवें तनी रहती है ऐसे लक्षणों वाले सभी मनुष्य सूर्यवीर तथा रणभूमि शरीर का त्याग करने वाले होते हैं जिम्हाक्षा प्रहलाटाच नर्मा सहोपिच वज्रभांगुले चक्रकृता धमन सतता प्रवशंती चेहन सांपराय शुप्ते वारणा ते तेन्दे दुरासदा जिनकी आंखें तिरछी ललाट ऊंचे और थोड़ी मानसीहीन एवं दुबली पत्नी है जिनके भुजाओं पर वज्र का और उंगलियों का चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनके शरीर की नष्ट नाड़ियाँ दिखाई देती है वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े वेग से शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं और मतवाले हाथियों के समान शत्रुओं के लिए दुर्जय होते हैं दीप्त स्फुटी तके शांता मुखा उन्नता पृथुग्रीवा विकटास्थूलपिंडिका उधताव सुग्रीवामृता विहगा इव पिंडसेति वक्श पृषदंस मुखास्तथा उग्रस्वरा मंडुमंत युद्धेशरावसारिण अधर्म्यालिप्ता घोरारौद्र जिनके केशों के अग्रभाग पीले और चित्राए हुए हैं फसलियाँ ठोड़ी और मुंह लंबे एवं मोटे हैं कंधे ऊँचे गर्दन मोटी और पिंडली भारी है जो देखने में विकट जान पड़ते हैं सुग्रीव जाति वाले अशोक के समान तथा गरुण पक्षी की भांति उद्धत स्वभाव के हैं जिनके सिर गोल और मुख विशाल हैं जो बिलाव जैसा मुख धारण करते हैं तथा जिनके स्वर में कठोरता है वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में गर्जना करते हुए विचरते हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता वे में भरे हुए घोर आकृति वाले दिखाई देते हैं उनका दर्शन ही बड़ा भयंकर है। पुरस्कार या ये सबके सब, सब अंत्यज अर्थात कोल आदि हैं, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते और शरीर का मोह छोड़कर लड़ते हैं सेना में ऐसे लोगों को सदा पुरस्कार देना चाहिए और इन्हें सदा आगे आगे रखना चाहिए ये धैर्यपूर्वक शत्रों की मार सहते और उन्हें भी मारते हैं अधान भिन्न वृत्ता शांव परंते ये अधर्मी होते हैं धर्म की मर्यादा भंग कर देते हैं इसी तरह ये बारंबार राजा पर भी कुपित हो उठते हैं अतः इन्हें मीठी मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में करना चाहिए महाभारत शांति परमड़ी राज धर्मान धर्मानुशासन परमड़ी विजयी समाणवृत्ते एकाधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का वर्ताव विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ